नारायण नारायण आज का विषय है भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने की कृति करें संसार में लेन देन का रिवाज है ही लकड़ी के दो टुकड़े जोड़ना हो तो हर एक टुकड़े का थोड़ा थोड़ा हिस्सा तराशकर एक दूसरे में जोड़ते हैं तब जोड़ ठीक सकता है वैसे ही यदि हर आदमी अपने अपने दोष थोड़ी थोड़े तराश डालेगा तो परस्पर प्रेम का जोड़ जरूर अच्छा जुड़ जाएगा इसके लिए हमें चाहिए कि हम विचार पूर्वक सावधानी से बरतें क्या घर में और क्या बाहर प्रेम की धाक हो डर की धाक ना हो जैसे माँ और बेटे के बीच में प्रेम होता है वैसे ही भगवान से प्रेम बढ़ाएं और उसके अनुसार अपना बर्तन रखें यह नियम है कि जो भीतर बाहर भगवान के प्रेम में लीन हो जाता है वह भजन में नाचने लगता है और जब वह नाचता है तब यदि उसका स्पर्श किसी दूसरे को हो जाए तो वह भी भगवान के प्रेम से नाचने लगता है भगवान का प्रेम बड़ा पागलपन है वह जिसे प्राप्त हो जाए वह सच्चा भाग्यशाली केवल भगवान से प्रेम हो जाए तो फिर वाणी में सारे उत्तम गुण आ जाते हैं पुस्तकें पढ़कर या केवल तर्क और बुद्धि से संसार की अशाश्वत्तता कभी समझ में नहीं आएगी भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने पर वह अपने आप समझ में आने लगती है किसी आदमी के मुंह में छाले पड़ जाएं तो पेट में भूख होने पर भी उससे खाया नहीं जाता या फिर उसे अन्न में स्वाद नहीं आता वैसे ही भीतर भगवान का प्रेम होते हुए भी हम चूंकि बाहर गृहस्थी में आ सकते हैं हमें भगवान के नाम में रुचि नहीं होती अतः मुँह अच्छा होने के लिए पहले दवा लेनी चाहिए वैसे ही भगवान के प्रति प्रेम निर्माण करने के लिए हमें पहले गृहस्थी के प्रति आसक्ति कम करनी चाहिए लेकिन गृहस्थी की आसक्ति छोड़ना अथवा कम करना बड़ा कठिन काम है इसलिए हम भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने का काम करें और उसके लिए उसके प्रति अपनत्व अनुसंधान और सत्संग इन तीनों उपायों को करना चाहिए भगवान यूं भी बह है और अनंत स्थानों में विवरण विचरण करता है अतः उसकी प्राप्ति के साधन भी अनंत होने चाहिए अपनी अपनी मनोरचना के अनुसार हर कोई अपना साधन करेगा किंतु इन सभी साधनों में भगवान के प्रति प्रेम सर्वमान्य हो भगवान के प्रति प्रेम सभी साधनों का प्राण है यह प्रेम प्राप्त हो इसलिए हर रोज भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होगा वह सृष्टि की ओर कुतूहल तो से देखेगा सच तो यह है कि भगवान के प्रति एक बार भी प्रेम भावना दृढ़ हो गई तो उसमें कोई भी बाधा निर्माण नहीं हो सकती भगवान के नाम स्मरण के लिए नीति पथ्य है इसको जो संभालेगा उसके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ेगा भगवान के प्रति दृढ़ निष्ठा रखो प्रेम भावना बढ़ाओ भगवान कष्ट साध्य नहीं सहज साध्य हैं। जो पतित से भी पतित है और अनाड़ी से भी अनाड़ी है उसे भी भगवान की प्राप्ति संभव है नारायण नारायण